छांदोग्योपनिषद शांक्या दशम खंड मृत्यु से अति सप्त उपासना मृत्युरात अहोरात्रदिकालन जगत प्रमापयतृवादरनाद सामोपासनाश्य दिवस और रात्रि आदि काल के द्वारा जगत् का प्रमापयिता अर्थात वध करता होने के कारण आदित्य मृत्यु है उसे पार करने के लिए इस इसमोपासना का उपदेश किया जाता है अथ खल्वात्म अति अक्षम प्रस्तावति हिंकार अक्षरम तस्तम अब यह बताया जाता है कि समान अक्षरों वाले मृत्यु से अतीत सप्तविशाम की उपासना करें इनकार यह तीन अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव यह भी तीन अक्षरों वाला है अतः तो उसके समान है अथ खलवंतरम आदित्य मृत्यु विषय सामोपासनात्मसित परमात्म तुल्यतया वा वित मत मृत्यु मृत्यु जय जयहतुवादा प्रथमें ध्याभक्तिनाक्षराण्य उद्गी तेनोक्ता तथेह भक्ति सांसिधभक्तिनाक्षरा सहृत त्रिभेत्रि समतया साम परक्योपाच्य अब निश्चय ही आदित्य रूप मृत्यु के विषयभूत शाम की उपासना के पश्चात आत्मसमित अपने अवजमों शाम अवयमों की तुल्यता द्वारा परिमिति अथवा परमात्मा सदृशता के कारण ज्ञात जो मृत्यु को जीतने का हेतु होने के कारण अति मृत्यु है उस सप्त शाम की उपासना करें यह बतलाया जाता है जिस प्रकार प्रथम अध्याय में उद्गीत भक्ति के नाम के अक्षर उपास्य रूप से बतलाए गए उसी प्रकार यहां साम की सात प्रकार की भक्तियों के नामों के अक्षरों को एकत्रित कर तीन तीन अक्षरों द्वारा समत्व होने के कारण उनके सामत्व की कल्पना कर उन्हें उपास्य रूप से बतलाया जाता है तदुपासने मृत्युगोचराक्षर संख्या संख्यासा तम मृत्युं प्राप्य तदति त मृत्योरतिमणा सक्रमण कल्पयती अतिमृत्युसप्त सामोपाशीत मृत्युमति म्रित्य कामतिरस्यतिमृत्युसा तस्य प्रथम भक्ति नामाक्षराणि लिंग अर भक्तिनामा उसकी सदृश्यता के कारण उन अक्षरों की उपासना करने से मृत्यु आदित्य को प्राप्त कर उनसे अतिरिक्त अक्षर द्वारा उस आदित्य रूप मृत्यु के अतिक्रमण के लिए ही श्रुति उपासक के संक्रमण की कल्पना करती है श्रुति में जो कहा है कि अति मृत्यु सप्तविध सप्तविद की उपासना करे तो अतिरिक्त अक्षर संख्या बाईस के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के कारण काम अति मृत्यु है उस शाम की प्रथम भक्ति के नामक्षर इनकार है यह भक्ति नाम तीन अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव यह प्रस्ताव भक्ति का नाम भी तीन अक्षरों वाला ही है अतः यह पहले नाम के समान है आदि रिव्यक्षरम प्रतिहार चुराक्षर तत्क तत आदि यह दो अक्षरों वाला नाम है और प्रतिहार यह चार अक्षरों वाला नाम है इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि में मिलाने से वे समान हो जाते हैं आदि रीति द्व्यक्षरम सप्तविधस्य से संख्या पूर्ण ओंकार आदि रुच्यते प्रतिहार इति चतुरक्षर तत यहम्क्षर अवक्षीद्याक्षर प्रक्षिप्यते हैं तस्तम भवति आदि यह दो अक्षरों वाला है सात प्रकार के साम की संख्या को पूर्ण करने में ओंकार आदि इस नाम से कहा जाता है तथा प्रतिहार चार अक्षरों वाला नाम है यहाँ उसमें से एक अक्षर निकालकर आदि के दो अक्षरों में मिला दिया जाता है इससे वह उसके समान भी हो जाता है उद्गीत इतक्षर उपद्रव चतुरक्षरम त्रिभी त्रिभी समम भवत्यक्षरम अतिशिष तेत अक्षरम, अक्षरम, अक्षरम, ते अक्षरम तत्म उद्गीत यह तीन अक्षरों का और उपद्रव यह चार अक्षरों का नाम है यह दोनों तीन तीन अक्षरों में तो समान है किंतु एक अक्षर बच सकता है अतः अक्षर होने के कारण तीन अक्षरों वाला होने से तो वह एक भी उनके समान नहीं है इति त्र्यक्षरम उपद्रव चतरक्षर त्रिभ्रिभ समक्षर अतिशिष्यतेच्यते तेन वैसमें प्राप्त सामन समाया अपि अभी सदक्षर अक्षरम या नाम तीन अक्षरों वाला है और उपद्रव यह चार अक्षरों वाला तीन तीन अक्षरों से ये समान है किंतु एक अक्षर बच रहता है यानी बढ़ता है उसके कारण इनमें विषमता प्राप्त होने पर साम का समत्व करने के लिए श्रुति कहती है कि वह एक होने पर भी अक्षर ही है इसलिए वह नाम भी तीन अक्षरों वाला ही है अतः उन्हीं के समान है निधनमिति मिति त्र अक्षर तत् सममेवती हाता द्वा विसंती रक्षण निधन यह नाम तीन अक्षरों का है अतः यह उनके समान ही है वे ही ये बाईस अक्षर हैं निधनमिति मिति त्र्यक्षरम तत्म एवं त्यक्षर समतया सामत्व संपाद्य यथा प्राप्त न्यवाक्षरा संख्या तानी हाएता सप्तभक्तिनाक्षरा ध्वांशति निधन यह तीन अक्षरों वाला नाम है अतः यह उनके समान ही है इस प्रकार तीन अक्षरों में समानता होने के कारण उनका सामत्व संपादित कर इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों की गणना की जाती है निश्चय ही वे ये सात भक्तियों के नाम भाई सहम। एक विश्वादित्य प्राप्त विगंसो वा इतो सावादित्यो द्वांशेन परमादित्यति तक तद्विशोकम इस 21 अक्षरों द्वारा साधक आदित्य लोक प्राप्त करता है क्योंकि इस लोक से वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवा है बाईसवें अक्षर द्वारा वह आदित्य से परे उस दुखहीन एवं शोकरहित लोक को जीत लेता है त्रैक अक्षर संख्य संख्या मृत्युम मृत्यु यस्माश हमोकाख्य द्वादश पंचर्थवक् वस्त्रे इमे लोका इति असावादीशति अतिशिष्ट द्वांशेनाक्षरण परम कमिति मृत्योरादिज्यनोतीदीत्याखम तस्ेधोक तीक कर्मवे अमृत्यु विषयक तद्गतशोक मानस दुख रहित थी वहां वह 21 अक्षर संख्या के द्वारा तो आदित्य लोक रूप मृत्यु को प्राप्त करता है क्योंकि इस लोक की अपेक्षा वह आदित्य लोक संख्या में इक्कीसवां है जैसा कि 12 महीने पांच ऋतु तीन ये लोक और इक्कीसवां वह आदित्य लोक इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है बचे हुए बाईस में अक्षर द्वारा वह मृत्यु यानी आदित्य लोक से परे उत्कृष्ट लोक को जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है उस आदित्य लोक से जो परे है वह क्या है वह नाक है क सुख को कहते हैं उसका प्रतिषेधक अक है वह उसमें ना हो उसे नाक कहते हैं अर्थात मृत्यु का विषय ना होने के कारण वह क सुख ही है तथा वह विशोक शोक रहित अर्थात मानसिक दुख से हीन है उसी लोक को वह प्राप्त कर लेता है उक्त पिंडिता श्रुति ऊपर कही हुई बात की सारांश कहती है आपनोती हादित्य जयं पर जया या एक तेव विद्वा सप्तविधम वह पुरुष आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य विजय से भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है जो इस उपासना को इस प्रकार जानने वाला होकर आत्मसम्मित और मृत्यु से अतीत सप्तविध की उपासना करता है साम की उपासना करता है एकख्यदीस जय जयंती पर मृतगोचरा परो जयो भवति। जो बंश्यक्षरसख्य स एक तन्त्याुक्ता तथोक्त फलमीतिरभ्यास्यसमर्थ इक्कीसवां अक्षर सांग, सांग संख्या के द्वारा आदित्य लोग की जय प्राप्त करता है अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जानने वाले इस उपासक को बाईसवीं अक्षर संख्या के द्वारा इस मृत्यु गोचर आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है यह एकदेव विद्वान इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है उसे यह उपयुक्त फल प्राप्त होता है सामोपास्ते, सामोपास्ती सामोपास्वि उपासना की सप्तविधता की समाप्ति सूचक सूचित करने के लिए है इतिदोग्योपनिषदि द्वितीयाध्या दसम खंडभाष्यम संपूर्णम्